संवेदनाओ के पंख ब्लॉक की एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है भारतीय पंडित की कुछ, कुछ, कुछ कविताएं। जीवन उम्मीदों का, का। जीवन उम्मीदों का प्यारा सा गांव है कभी धूप गम की गम है कभी सुख की छाव है जीवन उम्मीदों का प्यारा सा गांव है खेता जा पतवारे क्यों माझी तू हारे कभी घिरती भवर में कभी तीरे नाव है जीवन उम्मीदों का प्यारा सा गांव है सोच समझ चलता जा चाले शतरंज की कभी शह है हिस्से में कभी, कभी उलट ड है जीवन उम्मीदों का, का प्यारा सा गाँव है हर डगर हो, हो आसान ऐसा आसा हुआ है कब कभ। कभी, कभी फूल राहों में कभी, कभी शूल पाँव है जीवन उम्मीदों का प्यारा सा गाँव है कभी धूप गम, गम की, गम की है कभी सुख की छाव है जीवन उम्मीदों का प्यारा सा गांव है जीवन उम्मीदों का प्यारा सा गांव है तुम केवल तुम केवल अक्षरों की पहचान को ही पढ़ने का नाम देते हो तुम केवल अक्षरों की पहचान को ही पढ़ने का नाम देते हो मगर, मगर मैं, मैं इसकी परे भी पढ़ पाता हूँ बहुत कुछ पिताजी के गुस्साने पर माँ की आखो का दर्द भाई के बहानों में छिपा झूठ या पड़ोसी के बेटे की कुटिलता और रिश्तों में पसरी तटस्थता हाँ हाँ यह भी पढ़ पाता हूँ मैं कि मुझे मूल्यों का पाठ पढ़ाने वाले खुद, खुद कितने मूल्य सहजते हैं, मगर तुम्हारे लिए इतना पर्याप्त, पर्याप्त नहीं पढ़ने के कौशल के, के लिए तुम तो, तो, तो आज भी बस, बस अक्षरों, अक्षरों की, की ही पहचान को पढ़ने का, का नाम देते हो दिखता न हो जब किनारा कोई दिखता न हो जब किनारा कोई मिलता न हो जब सहारा कोई जला ले दिया खुद की ही रोशनी का कोई तुझसे बढ़कर सितारा नहीं कोई तुझसे बढ़कर सितारा नहीं तूफान तो आए हैं आते रहेंगे तूफान तो आए हैं आते रहेंगे गमों के अंधेरे भी छाते रहेंगे आगाज कर रोशनी का कि तुझको अंधेरों की महफिल नहीं कोई तुझसे बढ़कर सितारा नहीं माना कि ये इतना आसान नहीं है माना कि ये इतना आसान नहीं है मगर संभले गिर के जो इंसान वही है तारी के शब में उम्मीदों का परचम कहीं इससे बेहतर नजारा नहीं कोई तुझसे बढ़कर सितारा नहीं दिखता न हो जब किनारा कोई मिलता न हो जब सहारा कोई जला ले दिया खुद की ही रोशनी का कोई दुस बढ़कर सितारा नहीं कोई तुझसे बढ़कर सितारा नहीं अभी आप सुन रहे थे भारती पंडित की कुछ कविताएं वाचक स्वर भारती परिमल